श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरियानंद कलकत्ते के बाग बाजार विभाग के बोझपाड़ा मोहल्ले में श्री चंद्रनाथ चट्टोपाध्याय नामक एक धर्मपरायण निष्ठावान ब्राह्मण निवास करते थे वे तेजस्वी एवं स्पष्टवादी होने के नाते प्रसिद्ध थे उनका नाड़ी ज्ञान असाधारण था इसीलिए मरणासन वृद्ध ब्रिद्ध तथा वृद्धाएँ उन्हें कह रखते थे अंतिम समय हमें न भूलना और ऐसी व्यवस्था करना कि हमारा यह अस्थिपंजर पंजर गंगा जी में विसर्जित हो उन दिनों बंगाल की प्रचलित प्रथा के अनुसार मरणासन व्यक्ति को गंगा किनारे ले जाया जाता था तथा मृत्यु का क्षण निकट आते ही उसके शरीर का कुछ भाग गंगा जी में डुबो कर रखा जाता था इस प्रकार मृत्यु को गंगा प्राप्ति कहते हैं तथा उसे मुक्तिप्रद माना जाता है धर्म व्यक्ति इस प्रकार की मृत्यु की आकांक्षा रखते थे चंद्रनाथ जी डब्ल्यू वाटसन कंपनी में गोदाम प्रभारी थे इस साधारण से आदमी में ही वे अपनी सहधर्मणी प्रसन्नमयी के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करते थे महेंद्रनाथ उपेंद्रनाथ तथा हरिनाथ नामक उनके तीन पुत्र थे उनकी कन्याओं में सबसे बड़ी को छोड़कर शेष सभी अकाल ही काल कवलित हो गई थी ये हरिनाथ ही आगे चलकर हमारे स्वामी तुरियानंद हुए इनका जन्म तीन जनवरी अठारह सौ ईस्वी शनिवार पौष शुक्ला चतुर्दशी मृगशिरा नक्षत्र नौ बजे को हुआ था जन्मकुंडली कुंडली से ज्ञात हुआ कि हरिनाथ विद्वान तपोनिष्ठ स्वधर्मपरायण सन्यासी होंगे बालक के जन्म पर चंद्रनाथ के ताऊजी ने कहा था कृष्ण आए हैं हरि का प्रसादी पुत्र मानकर चंद्रनाथ ने जातक का नाम हरिनाथ रखा हरिनाथ जब केवल तीन वर्ष के थे तभी उन पर अचानक एक पागल सियार ने आक्रमण कर दिया मां प्रसन्नमयी ने शिशु की रक्षा का दूसरा कोई उपाय न देखकर उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाए रखा इस प्रकार संतान की तो रक्षा हो गई पर सियार के काट लेने से माँ का शीघ्र ही देहांत हो गया इसके बाद से हरिनाथ के लालन पालन का भार बड़ी भाभी के ऊपर पड़ा महेंद्रनाथ हरिनाथ से बीस वर्ष तथा उपेंद्रनाथ से दस वर्ष बड़े थे स्नेह परायण तथा कोमल चित्त भाभी के लार दुलार से हरिनाथ माँ का अभाव यद्यपि बहुत कुछ भूल गए पर शून्यता ने उनकी किशोरावस्था में अज्ञात रूप से कुछ परिवर्तन ला दिया। की मूर्ति जन के, के समक्ष अब अत्यंत शांत तथा आज्ञाकारी हो गए भोजन के बारे में उनका वैसा रुचि अरुचि का विचार नहीं रहा जो भी मिल जाता खा लेते थे फिर भी उनका अंतर्निहित तेज कभी कभी विद्रोह के रूप में व्यक्त हो उठता था ऐसे समय वे दूसरों पर प्रहार भी कर बैठते थे बड़ी भाभी के स्नेह का स्मरण करते हुए बाद में उन्होंने कहा था बड़ी भाभी के हाथों ही मैं बड़ा हुआ था सदा उन्हीं के साथ साथ रहा करता था बड़ा दुलारा था बड़ी भाभी भी मेरा बहुत स्नेह यत्न किया करती थी उन्होंने माँ की भांति पाल पोस मुझे बड़ा किया साधु हो जाने के बाद भी उनके लिए मन में चिंता थी उनका देहांत हो जाने तक मैं चिंतित रहा उसके बाद ही निश्चिंत हो सका बुद्धि विकास होते ही उनका कम्बुलिया टोला की बंगला पाठशाला में प्रवेश हुआ जब हरिनाथ 12 वर्ष की आयु के थे तो उनके पिता का अंतिम समय निकट आया जब उनके संबंधीगण उनके पिता को गंगा तट पर ले चले तो हरिनाथ रो पड़े बड़ी बहन ने पिता से कहा हरी रो रहा है उसे थोड़ी तसल्ली दीजिए परलोक की ओर दृष्टि फैलाए सत्तर वर्ष से भी अधिक आयु के वृद्ध पिता ने केवल इतना ही कहा हरी से और क्या कहूँ हरी जगत का है और जगत हरी का